ओ श्री जगदम्बिकाए नम हथ देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंध पहलाय व्यास जी कहते हैं धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की दस से कन्याओं से अपना विवाह किया फिर सत्य व्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए हे राजन उन पुत्रों के नाम हरि कृष्ण नर और नारायण रखे गए हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्धिकासिम नामक पवित्र स्थान पर उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी दोनों ऋषियों ने वहां रहकर पूरे एक हजार वर्षो तक उत्तम तप किया फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति दाह उत्पन्न हो गया तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई बहुत से भेड़िए सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की गई किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ सका अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए रंभा और तिरोत्तमा आदि अपसराएं भी उस पावन आश्रम पर पहुंच गईं। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थीं। उस मधुर गीत कोयलों के कलरभ और भोरों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई बहुत सी अफसराए नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगी कामदेव की वह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए व्यास जी कहते हैं उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा इंद्र ने हमारे तप में बिघन उपस्थित करने के विचार से ही इन्हें यहां भेजा है इस समय तपस्या का बल दिखलाना परम आवश्यक है इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांध सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया नारायण के उर्व भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदरी थी जितनी अप्सराएं वहां थीं, उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा अहो हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता को देख ही आश्चर्य में डूब गई भगवान नारायण ने कहा कहो हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभीष्ट बर देने को तैयार हैं। तुम सब लोग सुंदर लेत्र वाली उस उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो यह बाला तुम्हें भेण स्वरूप समर्पित है दूसरा अध्याय व्यास जी बोले राजन जब निरंतर हिरणा की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया गया दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे एक समय की बात है महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर नीचे उतरने लगे तब तक एक भयंतर विषधर सर्प ने उन्हें जकर लिया मुनिवर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए सर्प से पकड़े जाने पर उन्होंने देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया उन्होंने ही कमल लोचन भगवान श्रीहरि का चिंतन किया कि उस महान विषधर सर्प का सारा विश्व समाप्त हो गया उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा ये मुनि महान तपस्वी हैं अतः कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दे तदनंत्र च्यवन जी ने नागो और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया एक बार की बात है, चवन उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की कुन पर कुंडी पड़ी देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा हे भगवन, आप यहाँ पाताल में कैसे बधारे यह बताने की कृपा करें चवन मुनि ने कहा राजेंद्र मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा नदी में पैट ही रहा था इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया हे राजन फिर मैं यहां आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई व्यास जी बोले चवन मुनि की वानी मधुर थी उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे प्रहलाद ने पूछा मुनिवर पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं उन्हें बताने की कृपा करें च्यवन जी बोले राजन जिनके मन वचन और तन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए प्रथम श्रेणी में पूर्णमय नैमी सारण्य तीर्थ है चक्र तीर्थ पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं, जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है हेम रिपोत्तम बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं। व्यास जी कहते हैं चेवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य सारण्य जाने को तैयार हो गए प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ के समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे उन्हें धर्मनंदन नर और नारायण दृष्टिगोचर हुए। सिर पर बड़ी विशाल सुशोभित हो रही दृष्टि नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष शारंद और आदिव नाम से प्रसिद्ध थे उन ऋषियों को देखकर हलाद की आंखें क्रोध से लाल थीं। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे तुम लोग यह क्या कर रहे हो इसी से तो धर्म धूल में मिल रहा है ब्राह्मणों के लिए जहां तपस्या करने का विधान है वहां उन्हें धन रखने की क्या आवश्यकता भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया दैतेंद्र हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतन कर रहे हो हम समर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है युद्ध और तपस्या दोनों में हमारी गति है प्रहलाद ने कहा तपस्वियों तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म पूर्ण आचरण करना सर्वथा अनचित है तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है यदि हो तो उसे अब समरण में मुझे दिखाओ व्यास जी कहते हैं दैत्यराज राज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तम तमा राजेन्द्र क्रोध में भरकर उन्होंने बाण प्रहलाद पर चला दिए प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को अत्यी काट डाला उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया इस प्रकार दैत्य राज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा एक हजार वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का वह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो पाया राजेन तदनंत्र भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे उन्हें पधारे हुए देखकर कर दैतराज देख ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने लगे प्रहलाद ने कहा माधव हम दोनों तपसियों का सं्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है इसका क्या कारण है भगवान विष्णु बोले आर्य ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है तुम इन्हें नहीं जीत सकते अतः राजन तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो ब्यास जी कहती हैं भगवान विष्णु के यूं आज्ञा देने पर दैत्यराज राज असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थित हो गए उधर नर और नारायण की भी तपस्या आरंभ हो गई। तीसरा अध्याय जनवैजय ने कहा व्यास जी तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया तो ब्यास जी बोले राजन प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन अवतार धारण करते हैं एक बार मुनि ने भगवान को साप देना चाहा, उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया ब्यास जी कहते हैं राजन भृगु जी ने जो साप दे दिया उसका कारण बतलाता हूं सुनो प्राचीन समय की बात है हिरणा नामक एक राजा था कश्यप जी उसके पिता थे उस समय जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था हृणा के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए उनके साथ भी इंद्र की घनकर लड़ाई हुई देवताओं ने अपनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा अत राजन विरोचन कुमार बली को राज्य पर अभिजित करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए राज्य पाने पर राजा बलि का भी देवताओं के साथ कर देवासुर संघ्राम छिड़ गया इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से चित्त कर दिया हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले हे ब्राह्मण आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे व्यास जी कहते हैं मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया दैत्यों डरो मत मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करता रह उस समय तक प्रतीक्षा करो मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तब आरंभ कर दिया था शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा पूरे 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके कल मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए केवल धुएं के आधार पर रहने लगे उधर आयुधधारी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबराव थे उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था वे अत्यंत डर कर सुप्राचार्य की माता की शरण में गए उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया सुप्राचारी की माता बोली दानवों डरो मत मेरे सन्निप्त रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता वे बोली मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चंबो में फंसा देती यो कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मुख की भांति पड़े रहे नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी वे घबरा उठे थे उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा देवेश तुम्हारा कल्याण हो तुम मेरे पास आ जाओ भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया निद्रा भी उनके पास न आ सकी यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी उन्होंने यह वचन कहा मधुवन मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थीं। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धर से अलग कर दिया चौथा अध्याय व्यास जी कहते हैं उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भिगु क्रोध से आगभगूला होट थे भृगु बोले विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है तुम्हारे लिए अब और क्या करूं शाप दे रहा हूं तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया है अतः हे विष्णु मेरे शाप के प्रभाव से मृत्युलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा व्यास जी बोले अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं धर्म का ह्रास होने पर जगत कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है वे मानद रूप में प्रकट होते हैं व्यास जी कहते हैं मुनिवर लिगु बड़े कार्य कुशल थे क्रोधवश्य भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धर से जोड़कर कहा देवी यदि मैं सदाचारित सत्भाषी वेदाभ्यासी और तपस्वी हूं तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृतक शरीर में प्राण लौट आए व्यास जी कहते हैं राजन सुप्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं यह समाचार सुनकर इंद्र व्यापुल हो उठे इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा ब्राह्मण आप सभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए देव गुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का भेष बनाकर देवताओं के पास गए वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए उन सब को विदित न हो सका कि यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है व्यास जी बोले हे राजन महात्मा बृहस्पति माया शुक्राचार्य बन गए सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यो की यह निश्चित धारणा हो गई ये हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य ही हैं मंत्र सिद्धि करके शुक्राचार्य ने आकर देखा दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हैं उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था वे यज्ञ निंदा पर विविध वचन कह रहे थे व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा हे दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के भुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो मैं शुक्राचार्य हूं ये तो बृहस्पति शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली वे दोनों एक समान प्रतीत हुए बृहस्पति ने जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे यह वचन कहा ये बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बना ली शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया उन्होंने निश्चय कर लिया ये ही गुरुदेव शुक्राचार्य है जो वास्तुक सुप्राचार्य थे उन्होंने दानुओं को बहुत तरह से समझाया बुझाया किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के भी इतने विवश थे कि कुछ भी न समझ सके अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी हार अवश्यम भावी है कहते हैं इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचारी तुरंत वहां से चल पड़े अब बृहस्पति कुछ समय तक तो सावधान होकर वहां रहे तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को साप दे दिया है यह जानकर वे शीघ्र ही घर चल दिए इस प्रकार विचारतर इधर सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचारी के पास गए उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था मुनि के चरणों में मस्तिष्क झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए शुक्राचारी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी उन्होंने दैत्यों से कहा यजमानो मैंने तुम्हें समय प्रकार से समझाने की चेष्टा की थी किंतु उस क्षण तुमने कपी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हित पवित्र एवं कुचित बचनों का भी अनादर कर दिया ब्यास जी कहते हैं इस प्रकार शुक्राचारी संदेहयुक्त वचन बोल रहे थे इतने में प्रहराद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी ब्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझकर प्रसन्न हो गए उन्होंने कहा दानवो तुम मेरे यजमान हो तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पताल में ही जाना चाहिए अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा पांचवा अध्याय राजबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी दानों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और समरांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा युद्ध भूमि में दानव डट गए हैं यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा पूरे सौ वर्ष तक युद्ध हुआ इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही शुक्राचारी से सुरक्षित दानव विजयी हो गए तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली हैं। व्यास जी कहते हैं इंद्र के स्तुति करने पर भगवती भुवलेश्वरी तुरंत वहां प्रगट हो गईं। उस समय वे सिंह पर सवार थीं। उनका विग्रह चार भूजाओं से सुशोभित था शंख, शंखचप्र गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे उन्होंने सुरगुणों से कहा देवताओ निर्भय हो जाओ अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी व्यास जी कहते हैं प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था वे हाथ जोड़कर भगवती जगदंबा की स्तुति करने लगे अंब के तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शास्त्र नहीं है संपूर्ण दानव शरण में आए हैं चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो श्रीदेवी बोली दान गो तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो व्यास जी कहते हैं भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यो ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुका पाताल की राह पकड़ ली उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाव त्याग दिया बेसुख से समय व्यतीत करने लगे जो बड़ भागी पुरुष इस परम पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है छठा अध्याय। जनमेजय ने पूछा मुनिवर भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए तो व्यास जी बोले राजन जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्रीहरि के जैसे जैसे अवतार हुए हैं उन सबको मैं बतलाता हूं सुनो हे नृपर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्रीहरि का धर्म अवतार हुआ था उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए इस मनवंत्र के दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे थे वह उनका दत्तात्रेय अवतार था देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन भंग करने के लिए भगवान ने वाम रूप से वसुधा को पवित्र किया था उन्नीसवें चतुग के तेता में भगवान श्रीहरि का परशुराम अवतार हुआ था हे राजेंद्र तेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ था भगवान श्रीहरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का गोमंडल पर पहले अवतार हो चुका था वे ही अट्ठाईसवें युग के द्वापर में पुनः धराधाम पर पधारे नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण तदनंत्र राजा जन्मेजय ने सब प्रतार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण के अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनने की श्री व्यास जी से इच्छा प्रकट की सातवाध्याय व्यास जी कहते हैं जन्मेजय पृथ्वी को भार मुक्त करना तो निमित्त मात्र था योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे प्राचीन समय की बात है यमुना के मरोहर तट पर मधुवन नामक एक बन था के के एक वंशज का नाम सेन था महाराज राजा हुए थे और वहां की सारी संपत्ति भोगने का स्वसर उन्हें प्राप्त था अवरम के छाप अनुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे सूरसेन के पुत्र बनकर उस पावन कुरी में पधारे वसुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे उनके पुत्रों में सबसे बड़ा था उसको कंस नाम से जाना जाता था अरुण ने अदिति को भी छाप दे दिया था अतः वे भी कश्यप जी की अनुगामनी बनकर जगत में पधारी उन्होंने देवक को पिता बनने का स्वसर प्रदान किया था देव की नाम से प्रसिद्ध हुई इनकी कन्या थी महात्मा देवक ने अपने पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया उन्हीं के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस आदि अनेक राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया तथा द्वारका पूरी वसाई यहां श्रीमद देवी भागवत महापुराण का चौथा स्कंध समाप्त हुआ